परम पिता परमात्मा का स्मरण परवत्र व्यापक तमस्त संसार के रचयिता ओम म तो प्रेमी सज्जनों वेद मंत्रों को समझ करके परमात्मा के द्वारा हमारे लिए दिए गए उपदेशों को हम जानने का प्रयास करते हैं इस संसार में हमें किस प्रकार से रहना चाहिए किस प्रकार की कामनाएं इच्छाएं करनी चाहिए ये सब वेद के अंदर ईश्वर ने हमें बताया है आज एक वेद मंत्र पर और विचार करते हैं वेद मंत्र ऋग्वेद के प्रथम मंडल के 22वें सूक्त का 16वां मंत्र है और इसकी व्याख्या महर्षि दयानंद ने आर्या भी विनय के प्रथम प्रकाश के ग्यारहवें क्रम पर की है मंत्र है अतो देवा विष्णु रुरुक्रमे। फिर से अतो देवांतु नो यष्णुर्विचक्रमें पृथिव्या सप्तधाम मंत्र में एक सज्जन एक धार्मिक मनुष्य के द्वारा उन्नति के इच्छुक मनुष्य के द्वारा विद्वानों को संबोधित किया जा रहा है ज्ञान का इच्छुक प्रगति का इच्छुक व्यक्ति विद्वानों से किस प्रकार प्रार्थना करें ये बात ईश्वर ने इस मंत्र में एक जिज्ञासु के उन्नति के इच्छुक व्यक्ति के मुख से ये कहलवाई तो वो एक व्यक्ति बोलता है विद्वानों से अतो देवा भवन तुन देवा विद्वान लोग अतः उस सामर्थ्य से नहा अवंतु हमारी रक्षा करें देवलोक विद्वान लोक जानकार व्यक्ति अनुभवी व्यक्ति उस सामर्थ्य से उस रीति से हमारी रक्षा करें विद्वानों से रक्षा की प्रार्थना की जा रही है विद्वान जन सामान्य की रक्षा करते हैं उनको जान दे करके, रास्ता दिखा करके अन्य जो देने वाले हैं दाता लोग हैं देने वाले देव हैं वे भी अन्यों की रक्षा करते हैं कुछ न कुछ दे करके रक्षा तो वो करते हैं लेकिन वो किस प्रकार से रक्षा करें ये एक व्यक्ति विद्वानों को देवों को बोल रहा है कि आप उस तरह से उस रीति से हमारी रक्षा करें आप इस रीति से हमारी रक्षा करें अतः तो उस या इस किस रीति से रक्षा करें रक्षा की प्रार्थना है रक्षा वो कर ही रहे हैं लेकिन मुख्य बात कही जा रही है उस रीति की प्रार्थना की जा रही है उस प्रकार से रक्षा करें विद्वान लोग ज्ञान दे रक्षा करते हैं अन्य देव लोग अन्य साधनों को देकर के हमारी रक्षा करते हैं हमें निर्भयता प्रदान करके भी हमारी रक्षा की जाती है बहुत तरह से हमारे से अधिक समर्थ और बड़े व्यक्ति हमारी रक्षा करते रहते हैं और कोई भी मनुष्य बिना अन्यों की रक्षा के बिना अन्यों के सहयोग के अपने जीवन को ठीक प्रकार से नहीं चला पाता विशेष रूप से जिनकी सामर्थ्य कम है भिन्न भिन्न क्षेत्र में कम योग्यता है वो अपने से अधिक योग्य व्यक्तियों से ज्ञान आदि प्राप्त करते हैं और अपने को भी समर्थ बनाते योग्य बनाते हैं। तो विद्वानों का देवों का सहयोग तो हमें चाहिए ही ये अनिवार्य है और देवलोग भी रक्षा करते ही है जो भी समर्थ बनता है जानी बनता है वो अपने सामर्थ्य का उपयोग सहयोग दूसरों के लिए करता है उसमें किसी भी सज्जन व्यक्ति में ये भावना जगेगी वो जानता है तो दूसरों को जनाएगा समझाएगा दूसरों को भी रास्ता दिखाएगा उसकी सामर्थ्य अधिक है तो दूसरों को भी सहायता प्रदान करेगा धन से करेगा सेवा से करेगा समय दे करेगा किसी भी तरह वो भी रक्षा करते हैं। तो यहां वो व्यक्ति प्रार्थना कर रहा है कि देव लोग हमारी हम सबकी रक्षा करें लेकिन अतः इस प्रकार से उस प्रकार से किस प्रकार से इसका उत्तर मंत्र के अगले भाग में दिया गया य तो विष्णु विचक्र में यत जिस सामर्थ्य से जिस रीति से विष्णु सर्वव्यापक परमात्मा ने विचक्र में इस समस्त संसार को रचा है बनाया है और तो इस प्रथम पंक्ति का अर्थ क्या होगा जिस सामर्थ्य से सर्वव्यापक परमात्मा ने इस संसार को बनाया है और चला रहा है उस सामर्थ्य से उस रीति से देवलोग भी हमारी रक्षा करें परमात्मा को यहां पर विष्णु शब्द से कहा गया विष्णु का मतलब होता है जो सब जगह व्यापक है सब जगह फैला हुआ है परमात्मा का एक स्वरूप इसके साथ में दिया गया जो परमात्मा सर्वव्यापक है वो सब चीजें जानता है सर्वज्ज है और उस परमात्मा ने हमारे पाप और पुण्य के फलों को देने के लिए और संसार के पदार्थों को स्थिर रखने के लिए यत्न किया है महर्षि दयानंद लिखते हैं विष्णु का अर्थ सर्वत्र व्यापक परमेश्वर ने सब जीवों को पाप तथा पुण्य का फल भोगने और सब पदार्थों के स्थित होने के लिए इन सब सबको रचाए तो पाप और पुण्य का फल अर्थात न्याय है, न्याय व्यवस्था उचित व्यवहार यथा योग्य व्यवहार और सब आत्माओं को सब मनुष्यों को कर्म करने का अवसर मिलता रहे इसलिए ये संसार स्थिर किया हुआ है इसी प्रकार से चलता है द्यपि ये गतिशील है इसमें प्रतिक्षण परिवर्तन हो रहे हैं भिन्न भिन्न ऋतुएं भिन्न भिन्न औषधियां पौधे उग रहे हैं और नष्ट हो रहे हैं ये सब परिवर्तन हो रहे हैं लेकिन फिर भी ये परिवर्तन स्थिर है एक विशेष रीति से चल रहे हैं विशेष स्थिरता से चल रहे हैं, इसके नियम अपने आप में स्थिर है गतिशील होते हुए भी स्थिर है नियम और इस संसार का स्थिर रहना ये हमारे लिए अनुकूलता प्रदान करता है वर्ष के निश्चित समय में गर्मी आती है निश्चित समय में बारिश होती है निश्चित समय में विशेष औषधियां उगती हैं फसलें होती हैं इसका एक निश्चित क्रम है ये स्थित है और इससे हमें बड़ी सुविधा रहती है इन और रात बदल रहे हैं लेकिन फिर भी वो उनका बदलना स्थिर है इतने समय बाद में दिन होगा सूर्य उगेगा इतने समय बाद में अस्त होगा फिर रात्रि आएगी हमें पता है कि ऐसा ऐसा होगा ये बदलाव भी एक नियम से चल रहा है हमारी अनुकूलता से तो परमात्मा ने जिस सामर्थ्य से जिस रीति से इस सबको बनाया है कर रहा है परमात्मा इस सब को बड़े ही ज्ञान से अविद्या से रहित होकर के कर रहा है वो तो निष्क निष्पक्ष भाव से कर रहा है न्याय पूर्वक कर रहा है और ज्ञान पूर्वक कर रहा है ऐसी ही प्रार्थना देव से विद्वान से की जा रही है कि आप हमारी रक्षा करें तो शुद्ध ज्ञान से अविद्या से रहित होते हुए न्याय पक्षपात पक्षपात रहित होकर न्याय युक्त होकर के आप हमारी रक्षा करें और ये रक्षाएं कहां कहां होंगी किस कितने विस्तृत क्षेत्र में होंगी उसको मंत्र के अंतिम भाग में कहा पृथिव्या सप्तधाम भी ही। इस पृथ्वी के ये जो इतनी विस्तीर्ण जगह है फैली हुई है ये पृथ्वी इसके साथ धामों के साथ साथ इस पृथ्वी के विभिन्न क्षेत्र हैं नीचे ऊपर समुद्र भी है तो पहाड़ भी हैं रेगिस्तान भी हैं जंगल भी हैं और इसका वायुलोक भी है भूगर्भ भी है इस पृथ्वी के इस संसार के जो समस्त स्थान हैं सातों धामों को सातों लोकों को इसमें ले लिया गया हर स्थान आप हमारी रक्षा करें इस पृथ्वी के हर क्षेत्र में हर स्थान पर इस समस्त लोक लोकांतरों में जितने भी धाम हैं लोक हैं उन सब जगह हमारा हित हो सके सब में हित तो इस प्रकार से कोई स्थान न छूटे इसलिए कहा पृथ्व्या सप्ताम भी इनके साथ साथ सबके स्थितियों में सब स्थितियों में परमात्मा से हम सब प्रभावित हैं परमात्मा का ज्ञान सीता हमें सर्वदा प्राप्त नहीं हो पाता है हम नहीं ले पाते लेकिन हमारी इच्छा यही है कि परमात्मा ने जो उपदेश किया है वो हमें मिले परमात्मा ने जिस उद्देश्य से इस पृथ्वी को बनाया संसार को बनाया वो उद्देश्य हमें पता लगे जिस विधि से यहां पर रहना है रहना चाहिए उत्तम रीति क्या है ये हमें पता लगे क्योंकि ईश्वर ही अंतिम न्याय करने वाला है ईश्वर ही व्यवस्थापक है तो एक ईश्वर भक्त की ये इच्छा होती है मैं ईश्वर के अनुसार चलू तो ईश्वर के आदेशों को ईश्वर की बताई रीति को मैं कैसे प्राप्त करूंगा उसमें विद्वानों का सहयोग अपेक्षित होता है इसलिए विद्वानों से प्रार्थना की जा रही है।, है विद्वानों आप हमारी जो रक्षा करें ज्ञान आदि दे करके वो उस तरह से करें जैसी परमात्मा ने किए जिस रीति से परमात्मा ने बनाया उसी शैली से वही बातें आप हमें बताइए और आर्य के मन में श्रेष्ठ व्यक्ति के मन में संकल्प होना भी चाहिए मुझे किसी विद्वान को सुनना है उनसे ज्ञान प्राप्त करना है तो उस विद्वान का ज्ञान प्राप्त करना यह लक्ष्य नहीं है वो क्या जानते मानते परमात्मा का जो उपदेश है वो उनसे मुझे मिल सके बिल्कुल वैसा मिले जैसा कि परमात्मा हमें देना चाहता है बताना चाहता है विद्वान की अपनी मान्यता देव की अपनी मान्यता उसमें मिश्रित ना हो विद्वान जानवान होते हुए भी गलत सोच सकता है गलत निर्णय कर सकता है तो हमारी कामना विद्वान को सुनने की नहीं मनुष्य को सुनने की नहीं आर्य के मन में यह भाव होना चाहिए मैं इन विद्वानों के माध्यम से ईश्वर की बात को जानना चाहता हूं ईश्वर के उपदेश को सुनना चाहता हूं आर्यों को क्या भावना रखनी चाहिए विद्वानों से क्या अपेक्षा रखनी चाहिए वो कामना के रूप में यहां पर व्यक्त किया गया अनेक बार धार्मिकों के मन में इस तरह के विचार आने लगते हैं। इस विषय में उस विद्वान ने क्या कहा उस विद्वान ने क्या कहा उन महापुरुष की क्या मान्यता थी ये सब करते हुए वो विद्वान को मुख्य मान करके चल रहे होते और वहीं तक रहते हैं, इन्होंने ये माना इन्होंने ये माना इन्होंने इस विषय में ये कहा इन्होंने इस विषय में ये कहा यहीं तक सीमित हो जाते ये हमारा प्रयोजन नहीं है ज्ञान इस तरह हम सत्य तक नहीं पहुंच सकते हमारी कामना ये होनी चाहिए कि हमें वो उपदेश प्राप्त हो जाए जो वास्तव में ईश्वर देना चाहता है वो सत्य उपदेश हमें मिल जाए इसको जानने के लिए अलग अलग विद्वानों महापुरुषों के वचनों को हम देखते हैं सुनते हैं वो ठीक है लेकिन कामना फिर भी वही होनी चाहिए कि इनसे हमें वो मिले जो ईश्वर वास्तव में देना चाहता है ये माध्यम बन रहे हैं हीं तो एक कौतुक के रूप में हम जानते रहते हैं कि इस विद्वान ने इस मंत्र का क्या अर्थ किया क्या उहा की क्या कल्पना की इस विद्वान ने इस प्रश्न का कैसे उत्तर दिया क्या कल्पना की आर्य को सदा ईश्वर के उपदेश को मध्य में रखते हुए लक्ष्य में रखते हुए विद्वानों को सुनना होता है सदा ये मन में बना रहे कि इनसे मुझे वो मिले जो ईश्वर देना चाहते हैं और इसमें विद्वानों के लिए भी संकेत छुपा हुआ है कि विद्वानों को क्या बोलना चाहिए विद्वानों को अपनी समझ को बोलना चाहिए जिसे वो समझते हैं जो उन्होंने विचार किया अपने ढंग से ईश्वर के आदेशों ईश्वर के आज्ञाओं सृष्टिक्रम के बिना उसकी उपेक्षा करते हुए उसको अलग रखते हुए केवल अपना चिंतन मनो में भी ये प्रवृत्ति होती है अपने विचार को अपनी उहा को स्वतंत्र रूप से मैंने ये विचार किया मैंने ये निष्कर्ष निकाला अन्य किसी कसौटी पे कसते हुए नहीं अपनी एक नई बात कहने के लिए प्रवृत्ति देखी जाती है और ऐसे में उनकी बातें ईश्वर के उपदेश के अनुरूप हो यह अनिवार्य नहीं अनुकूल हो भी सकती है अनुकूल नहीं भी हो सकती विद्वान के लिए भी यह संकेत है कि वो वो बोले जो ईश्वर का ज्ञान है वो वो बोले जो बिल्कुल सत्य है वो वो बोले जो सृष्टि क्रम में है अपना कोई भी विचार बोल देना किसी भी प्रयोजन से बोल देना यह विद्वानों का कर्तव्य नहीं है विद्वानों के लिए उपयुक्त नहीं उनका लक्ष्य हो कि मैं सत्य ही बोलूंगा जो ठीक है वही बोलूंगा और सत्य वही है जो ईश्वर ने जान दिया है ईश्वर ने जिस तरीके से यह सृष्टि बनाई है बिल्कुल वैसा का वैसा वही हम बोले और सामान्य रूप से हर आत्मा हर मनुष्य ये चाहता है कि सुनने वाले से मुझे सत्य मिले ठीक ठीक बात मिले ये कामना हमारी रहती है विद्वानों को कहा जा रहा है हे विद्वानों आपसे हमें वो मिले जिस रीति से जिस सामर्थ्य से जिस शैली से परमात्मा ने इस संसार को बनाया बस वह मिले हमें आरियो को अपने मन में विद्वानों को सुनते हुए भी उनके प्रवचन सुनते हुए उनके ग्रंथों को पढ़ते हुए उनके विचार को सुनते हुए भी ये बात अवश्य रखनी चाहिए कि हमें तो वो मिलना है जो परमात्मा देना चाहता है। परमात्मा ने वेद मंत्र का उपदेश किया उस मंत्र की किस विद्वान ने क्या व्याख्या की है ये जानने में हमारी क्या रुचि हो अलग अलग विद्वानों ने अलग अलग व्याख्याएं की तो उनकी व्याख्या जानना हमारा प्रयोजन नहीं वेद मंत्र की ठीक व्याख्या हमें मिल सके ईश्वर जो उस मंत्र से कहना चाहता है वो बात हमें मिल सके ये हमारा प्रयोजन है ये हमारा प्रयोजन होना चाहिए ये हमारी कामना होनी चाहिए इस मंत्र में ईश्वर का उपदेश है और इस भाव को मन में रखते हुए ही हम यदि उपदेश सुनें और ज्ञान प्राप्त करें तो हम ठीक रास्ते पे चलेंगे नहीं तो ईश्वर के ज्ञान को छोड़ करके और किसी भी विद्वान के जो हमारे से अधिक जानते हैं उनके पीछे पूरी तरह लग जाएंगे जो वो बोलेंगे वो सब स्वीकार्य होने लगेगा तो हम गलत भी जा सकते हैं हमें ठीक रास्ते पर चलना है अपनी ठीक उन्नति करनी है मनुष्य जीवन को सफल बनाना है तो ये भी सदा ध्यान रखना चाहिए यही संकेत यही सावधानी इस मंत्र में परमात्मा ने हमें प्रदान की है मंत्र के भाव को मन में रखते हुए ओम का उच्चारण ओ